श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक पंद्रह अगस्त अठारह सौ कुछ दिनों के पश्चात नरेंद्र राखाल निरंजन शरद शशि बाबूराम जोगिन काली और लाटू वही रह गए वे फिर घर नहीं लौटे क्रमशः प्रसन्न और सुबोध भी आकर रह गए गंगाधर सदा मठ में आया जाया करते थे नरेंद्र को बिना देखे वे रह सकते थे बनारस के शिव मंदिर में गाया जाने वाला जयशिव ओंकारा स्त्रोत्र हम उन्होंने मठ के भाइयों को सिखलाया था मठ के भाई वाह गुरु की फतह कह कहकर बीच बीच में जो जयध्वनि करते थे यह भी उन्हीं की सिखलाई हुई थी तिब्बत से लौटने के पश्चात वे मठ में ही रह गए श्री राम के दो और भक्त हरि तथा तुलसी सदा नरेंद्र तथा मठ के दूसरे भाइयों को देखने के लिए आया करते थे कुछ दिन बाद ये भी मठ में रह गए सुरेंद्र तुम धन्य हो यह पहला मठ तुम्हारे हाथों से तैयार हुआ तुम्हारी ही पवित्र इच्छा से इस आश्रम का संगठन हुआ तुम्हें यंत्र स्वरूप करके भगवान श्री रामकृष्ण ने अपने मूल मंत्र कामनी कांचन त्याग को मृत्युमान कर लिया कौमार काल से ही वैराग्यव्रति शुद्धात्मा नरेंद्र आदि भक्तों द्वारा तुमने फिर से हिंदू धर्म का प्रकाश मनुष्यों के सामने रखा भाई तुम्हारा ऋण कौन भूल सकता है मठ के भाई मातृहीन बच्चों की तरह रहते थे तुम्हारी प्रतीक्षा किया करते थे कि तुम कब आओगे आज मकान का किराया चुकाने में सब रुपये खर्च हो गए हैं आज भोजन के लिए कुछ भी नहीं बचा कब तुम आओगे कब तुम आओगे और आकर अपने भाइयों के भोजन का बंदोबस्त कर दोगे तुम्हारे अकृत्रिम स्नेह की याद करके ऐसा कौन है जिसकी आँखों में आंसू न आ जाए यह मठ श्री रामकृष्ण के भक्तों में वराहनगर मठ के नाम से परिचित हुआ वहीं श्री ठाकुर मंदिर में श्री गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा होने लगी नरेंद्र आज सब भक्तों ने कहा अब हम लोग संसार धर्म का पालन न करेंगे श्री गुरु महाराज ने कामनी और कांचन त्याग करने की आज्ञा दी थी अतएव हम लोग अब किस तरह घर लौट सकते हैं नित्य पूजन का भार शशि ने लिया नरेंद्र गुरु भाइयों की देखभाल किया करते थे सब भाई भी उन्हीं का मुँह जोड़ते थे नरेंद्र उनसे कहते थे साधना करनी होगी नहीं तो ईश्वर नहीं मिल सकते वे और दूसरे गुरु भाई अनेक प्रकार की साधनाएँ करने लगे वेद पुराण तंत्र इत्यादि मतों के अनुसार अनेक प्रकार की साधनाओं में वे प्राणपण से लग गए कभी कभी एकांत में वृक्ष के नीचे कभी अकेले शमशान में कभी गंगा तट पर साधना करते थे मठ में कभी ध्यान करने वाले कमरे के भीतर अकेले जप और ध्यान करते हुए दिन बिताने लगे कभी कभी भाइयों के साथ एकत्र कीर्तन करते हुए नित्य करते रहते ईश्वर प्राप्ति के लिए सब लोग विशेषकर नरेंद्र बहुत ही व्याकुल हो गए वे कभी कभी कहते थे उनकी प्राप्ति के लिए क्या मैं प्रायोपवेशन कर डालूँ